चलो राजू अब दावत के लिए हम घर साफ करते हैं और उसे सजाते हैं राजू तुम जाओ और पहले अपना कमरा साफ करो राजू तुम कितने खुश हो कितना सुंदर कमरा है तुम्हारा तुम्हें उसे रोज साफ रखना चाहिए सिर्फ किसी खास दिन पर नहीं सफाई करना तो भगवान की पूजा के बराबर है चलो मैं तुम्हारा कमरा साफ करने में मदद करती हूँ राजू तुम्हें तुम्हारे खिलौने और किताबें संभाल कर रखनी चाहिए और सभी को अपने जगह आरोप रखना चाहिए जब भी तुम कोई खिलौना खेलने के लिए निकालते हो या कोई किताब पढ़ने के लिए निकालते हो तो तब काम हो जाने के बाद तुम्हें उन्हें उनके जगह पर रखना चाहिए इससे वो चीज़ खोने का डर नहीं रहेगा और फिर तुम उसे लंबे समय तक उपयोग में ला सकते हो राजू चलो अब दावत से पहले तुम थोड़ी देर आराम कर लो